शिव पुराण उमा संहिता पार्वती बोली प्रभो यदि आप प्रसन्न हैं तो योगी योगाकाश जनित वायुपद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए भगवान शिव ने कहा सुंदरी पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाए ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है हृदय में स्थित हुई प्राणवायु सदा अग्नि को दीप्त करने वाली है उसे अग्नि का सहायक बताया गया है यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है ज्ञान विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत पर विजय पाली साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे क्योंकि योगपरायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए जैसे लोहार मुख से धोखनी को फूक फूक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक नेत्र पैर और हाथों से युक्त है तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत्त करके उनसे भी दस अंगुल आगे स्थित है आदि में व्याहृति और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का तीन बार जप करें और प्राणवायु को रोके रहे प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जा कर लौट आते हैं परंतु प्राणायाम पूर्वक परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं अर्थात मुक्त हो गए हैं देवी जो द्विज सौ वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है जो द्विज सवेरे उठ एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है जो आलस्य रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीत कर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है वह सिद्धों के स्वरूप कांति मेधा पराक्रम और सौर्य को प्राप्त कर लेता है उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे स्पृहणीय सौख्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है देवेश्वरी योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठ चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांत से प्रकाशित मध्यवर्ती देश ध्रुव मध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है इसमें संशय नहीं है योगी हास की उंगुलियों से यत्नपूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखें और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे तदनंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है वह ज्योति सफेद लाल पीली काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है भवों के बीच में लड़ाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांचित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना दूसरे के शरीर में प्रवेश करना अणिमा आदि गुणों को पा लेना मन से ही सब कुछ देखना दूर की बातों को सुनना और जानना अदृश्य हो जाना बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है उसे इस महान ज्योतिर्मय पुरुष परमात्मा को मैं जानता हूँ उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लाभ जाता है मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है वेदा हमे तम पुरुषम महात आदित्यवर्णम तम सरस्ता तमेव विदिवाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्य प्राणा देवी इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमृत्व को प्राप्त कर लेता है देवी अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती देवी ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर कर की किसी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे ऐसा करने से क्षण भर में तालु के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें चपकने लगती है उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे वह शीतल जल अमृत स्वरूप है जो योगे उसे प्रतिदिन पीता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता उसे भूख प्यास नहीं लगती उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समान समानता करता है उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती है उसके केस काले काले और घुंघाले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से सौ वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है उसमें इच्छानुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है वरानने अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ जिसे देवताओं ने भी प्रयत्नपूर्वक छिपा रखा है तुम उसे सुनो योगी पुरुष अपने जिहवा को मोड़ तालू में लगाने का प्रयत्न करे कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है तदनंतर जब जिह से गले की घाटी सटकी है वह शीतल सुधा का स्राव करती है उस सुधा को जो योगी सदा पीता है वह अमृत को प्राप्त होता है